आप सुन रहे हैं का सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए ब्रह्म रहिए नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का एवं विद्यार्थी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है और हमारे विद्यार्थी मित्रों को खास ध्यान रखते हुए हमने इस कार्यक्रम को शुरुआत किया था और उनके करियर में उनको बहुत ही आसानी हो चुनने में या समझने में ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया है और बहुत ही अच्छा आप लोगों का रिस्पांस आता है और आप लोगों को अच्छा लगता है इसलिए हम इस कार्यक्रम को अच्छे अच्छे लोगों से जोड़ने की कोशिश करते इस कार्यक्रम में आज के इस शौक को सजाने के लिए हमारे साथ वैसली निकोलस है जिनसे हम बात करेंगे तो आप सभी की तरफ से वैसली जी का बहुत बहुत स्वागत है रमेश तो मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगा सुनने वालों को तो मेरे करियर के बारे में और मेरे बारे में तो मैं वेजली परेरा मैं पहले मैं गोवा से हूँ और मैं मुंबई अराउंड नौ साल पहले शिफ्ट हुआ मेरे साथ मेरे फैमिली में, में मेरी मॉम और मेरी सिस्टर हैं मैं एक बीकॉम कॉम ग्रेजुएट हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग से और सेंट जेवियर्स कॉलेज गोवा से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया Uh, उसके बाद uh, मैं मुंबई शिफ्ट हुआ 2008 में जहाँ पर मेरा पहला जॉब था आई बैंक uh, प्रॉपर डेस्क जॉब था टेलर जॉब था uh, उधर मैंने अराउंड सेवन मंथ्स बिताए फिर मैं विप्रो uh, टेक्नोलॉजीज या विप्रो बीपीओ उधर मैंने अपना सेकेंड जॉब शुरू किया hmm. जो अराउंड टू इयर्स का था फिर मैं मूव हुआ थ्री ग्लोबल सर्विसेज जो uh, मुंबई में अभी टेक महिंद्रा के नाम से है और अभी मैं एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल फर्म में एज एन एचआर आर एग्जीक्यूटिव काम करता हूं और ये भी एक फर्म एक बीपीओ या आप बोल सकते हैं कॉल सेंटर वो है आ, पर उधर भी मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं एज अः क्लाइंट सर्विस एडवाइजर ज्वाइन किया था तो फिलहाल मैं उस कंपनी में पांच साल से हूँ और मेरा लास्ट पोजिशन और लास्ट डेजिग्नेशन बोल सकते हैं एज अ सीनियर एच एग्जीक्यूटिव तो ये थोड़ी जानकारी मेरे बारे में मैं म्यूजिक लवर हूं बहुत सारे गाने कलेक्ट करता हूं और वीकेंड पे मूवीज देखना दोस्तों के साथ मिलना वो मेरा पास टाइम है ओके ओवियसली बहुत ही अच्छी बात आपने अपने बारे में बताया और अपने करंट पोजीशन के बारे में बताते हुए आपने अपने इंटरेस्ट की बातें बताई कि आप म्यूजिक लवर हैं बहुत सारे सॉन्ग्स का कलेक्शन करते हैं म्यूज़िक का कलेक्शन करते हैं अच्छी बात है आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे विद्यार्थी मित्र इस कार्यक्रम को सुनते हैं तो उन्हें ध्यान में रखते हुए हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर एक ट्रेड के बारे में तो करियर इन बी के हिसाब से हम लोग अगर जाएँ तो बी इंडस्ट्री ये है क्या जी इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताइए बी पी बेसिकली दो सेक्शन यार आप बोल सकते हैं दो सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड है तो पहले अंडरस्टैंडिंग आपको आना चाहिए जब भी आप कॉलेज uh, में हो यार आपके फाइनल ईयर में हो uh, क्या बोलते हैं बहुत सारा नोशन्स वहां पर है नोशन बोले तो uh, दिमाग लोगों ने बहुत सारी बातें बोली हैं बीपीओ ऐसे हैं बीपीओ वैसे हैं बीपीओ uh, में करियर नहीं होता है और मैं वो सब uh, मैं बोलता हूं सही बातें नहीं है क्योंकि मैं स्टार्ट ऑफ किया था बीपीओ से और आज मैं आज एक एचआर पोजीशन पे हूँ आपका माइंडसेट जो है वो स्ट्रेट रहना चाहिए आपको आपका गोल जो है आपका वो स्ट्रेट रहना चाहिए आपको जो करना है बीपीओस में जाके वो आपका आपका एक गोल फिक्स होना चाहिए बीपीओस जब मैं जैसे मैं बोल रहा था दो सेपरेट सेक्शन में है। एक कॉल सेंटर और एक कॉन्टेक्ट सेंटर ये जो डिफरेंस आपको पहले समझना आना चाहिए वेन आप आप जब भी एक कंपनी सिलेक्ट करते हो या आप सोचते हो बीपीओ में जाने के लिए पहला आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपको जाना है एक कॉन्टैक्ट सेंटर में या एक कॉल सेंटर में कॉन्टैक्ट सेंटर और कॉल सेंटर में आपको डिफरेंस बताता हूं कॉल सेंटर आइडली बोले तो थर्ड पार्टी रहता है थर्ड पार्टी एज एन हम एक ब्रांड uh, का नाम ले कोई भी ब्रांड ले जस्ट फॉर इंस्टेंस डेटॉल डेटॉल साबुन ये instance, all, uh, उनका कॉल सेंटर हो गया लेकिन डेटॉल डायरेक्टली लोगों को हायर नहीं करेगी बोलेगी वैसली आप हायर करो और आप रन करो लेकिन कस्टमर सर्विस जो प्रोवाइड करेगा वो मेरी कंपनी को प्रोवाइड करेगा डेटोल से डायरेक्टली हम लोग लिंक नहीं रखते उसको थर्ड पार्टी बोलते हैं जहां पर कोई डायरेक्ट लिंक नहीं रहता है लेकिन लोग जो कंपनी में काम करते हैं वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना कॉन्टेक्ट सेंटर जो होता है और ज्यादातर में सुनने वालों या जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो सोच रहे हैं कि वो बीबीओ ज्वाइन करे या कॉन्टेक्ट सेंटर ज्वाइन करें वो, वो लोग को ये सेक्शन को सिलेक्ट करना चाहिए कॉन्टेक्ट सेंटर दे शुड ऑलवेज लुक देखना चाहिए कि कॉन्टैक्ट सेंटर कौन सा है क्योंकि इसमें दो चीजें होती हैं करियर ऑपरचुनिटीज बहुत सारा होती है सेकेंडली आपको जो जॉब uh, स्टेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा होती है और मैं आपको रीजन भी बताऊंगा कॉन्टैक्ट सेंटर एक डायरेक्ट लिंक होता है सेम एग्जाम्पल यूज करके डे डेटॉल खुद का कॉन्टैक्ट सेंटर खोलता है और खुद लोगों को हायर करता है तो आपका जॉब सिक्योरिटी ज्यादा है आपका ग्रोथ ऑपरचुनिटीज ज्यादा है एज कंपेयर टू थर्ड पार्टी जिसमें कोई और हायर करेगा कोई और आपको काम देगा उसका बंद होने का चांसेस अगर डेटॉल बोले कि नहीं आप आपका नहीं चाहिए कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ सो वो लोग बोलेंगे हम लोग किसी और को देंगे तब भी कट कटआउट्स लोग काम लॉस करते हैं लेकिन कॉन्टैक्ट सेंटर उसमें ऐसा चांसेस नहीं होता है क्योंकि कॉन्टैक्ट सेंटर में जब लोग हायर करते हैं तब ऑलवेज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डालेंगे क्योंकि हम क्योंकि जब वो हायर करते हैं वो डायरेक्टली वही सोर्स को हायर करते हैं डायरेक्टली कंपनी को काम करते हैं तो वो एक डिफरेंस होता है कि कॉन्टैक्ट सेंटर और कॉल सेंटर में तो अभी जो परसेप्शन लोगों के मन में है जो लोग सोचते हैं कि पीपीओ तो बीपीओ से कॉल सेंटर्स तो कॉल सेंटर्स है सब जगह एक तरह का ही काम होता है कि फोन उठाया कस्टमर कॉल करेगा और बोलेगा हेलो वो बात करने का जो नोशन है मूवीज में दिखाते हैं दूसरी जगह में दिखाते हैं कि अरे पीपीओ तो ये है पर एक अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए कि ये है कॉल सेंटर ये है कॉन्टेक्ट सेंटर और आपको जाना कहां है आपका फाइनल गोल आपको किधर जाना है क्योंकि कॉन्टैक्ट सेंटर में अपॉर्चुनिटीज बहुत रहती हैं, जैसे कि डिफरेंट लाइंस ऑफ बिजनेस आपको जाना है जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज मनी मॉडल सर्विसेज ट्रेजरी सर्विसेज अकाउंटिंग इसमें क्योंकि ये डायरेक्ट लिंक कंपनी को रहता है तो उसमें आपका अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा रहता है और अगर आप अंदर एंट्रेंस uh, आप, आप लेते हो एक कॉन्टेक्ट सेंटर में या आप सिलेक्ट होते हो कॉन्टैक्ट सेंटर में तो आप अपना गोल माइंड में रख के आप वो लाइन में पढ़ाई कर सकते हैं आपको मैं आगे बताऊंगा मैंने कैसे अपने लाइफ को इवॉल्व किया फ्रॉम कॉल सेंटर टू कॉन्टैक्ट सेंटर तो ये आपको ज़्यादा जानकारी देने के लिए था वैसली बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मैं भी यही सोच रहा था कि कॉल सेंटर मैं एक ही होगा लेकिन आपने उसको क्लियर किया और हमारे विद्यार्थी इस वक्त जो स्टूडेंट सुन रहे हैं उन्हें भी पता चल गया होगा कि बीपीओ पी दो टाइप के एक दो डिवीजन है जिसमें कॉल सेंटर आपने बताया और एक कॉन्टैक्ट सेंटर और कॉन्टैक्ट सेंटर जो है वो डायरेक्टली कंपनी का होता है उसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होता है और कॉल सेंटर आपने कहा कि एक फ्रेंचाइजी टाइप हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होता है कॉन्ट्रैक्ट अगर कैंसिल होता है तो फिर काम मिलना मुश्किल होता है तो ये सारी बातें बहुत ही अच्छी तरह से आपने क्लियर किया थैंक यू सो मच और मुझे आशा है कि हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को ये बात जाननी ज़रूरी है और उन्हें अपना गोल निश्चित करने में करियर बनाने में एक आसानी होगा इस बात को समझने पर तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और जैसे कि हमने कहा कि बी में किस तरह से हम अपना करियर बना सकते हैं इसके लिए किस तरह की स्किल्स होने चाहिए हमारे पास किस तरह की क्वालिफिकेशन होना चाहिए उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स बताइए जरूर बेसिक स्किल जो रहता है बीपीओ के लिए या मैं मैं यूज करूँगा कॉन्टैक्ट सेंटर क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था इनिशियली तो मैंने भी यू नो कंफ्यूजन हो जाता है दुविधा में पड़ जाता है कि कौन सा कॉन्टैक्ट सेंटर है कौन सा कॉल सेंटर है तो मैंने जब अपना पहला जॉब आफ्टर मेरा बैंक जॉब मैंने जब सिलेक्ट किया था तो वो कॉल सेंटर था एंड uh, जो हुआ वो जैसे मैंने बताया कॉन्ट्रैक्ट रहता है कंपनी का और तभी जरूरत जरूरत जरुर, के हिसाब से अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया या कॉन्ट्रैक्टर डिपेंडिंग ऑन दैट वो वो बोलते ओके okay, अभी नहीं है काम तो आपको ढूंढना पड़ेगा तो मैंने वो गलती स्टार्ट में की थी तो हाउ uh, करियर कैसे बनाना या कैसे आप वो लाइन्स पे सोच सकते जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट सेंटर चुनोगे आपका फर्स्ट एंट्री लेवल जो रहेगा एज अ जूनियर एसोसिएट या जूनियर कस्टमर सर्विस एडवाइजर या जूनियर क्लाइंट सर्विस एडवाइजर ये रहेगा नाउ इसमें कौन सा स्किल सेट चाहिए बेसिक अपना इंटरेक्शन, हम जो बात करते हैं इंग्लिश में और और एक परसेप्शन में बोलता हूं बहुत लोग जो आ, सोचते हैं कि अरे कॉन्टेक्ट बीपीओ या कॉन्टेक्ट सेंटर सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग लोगों के लिए है ऐसा है नहीं बहुत सारे इंडिविजुअल जैसे आप अपने कस्टमर सर्विस में कॉल करोगे वोडोफोन में आपके बैंक में या किधर और आपको ये यही यही तो कॉन्टेक्ट सेंटर है तो इसमें आपका बेसिक इंटरक्शन स्किल जो रहता है वो होना चाहिए इसके ऊपर से मैं आपको एक अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगा कि मैं जब कॉलेज में था तो मुझे ज्यादा इंटरैक्शन में आई मैं थोड़ा यू नो पीछे हटता था या किसी से डायरेक्ट बात डिबेट्स में पार्ट लेना ये मेरी स्ट्रॉन्ग फोटे नहीं थी तो मुझे जब पहला जॉब आया और मैं बैंक जॉब के बाद ऑब्वियसली नहीं होता था क्योंकि जब मैं बीपीओ होगा, क्यों, होगा क्योंकि इंटरेक्शन you know, बहुत है कस्टमर्स है और मैं बोल रहा हूँ कस्टमर्स के साथ डील ही नहीं करना उनके मूड्स या उनकी क्वेरीज रिजॉल्व करना पर जैसे ही हम लोग वो माइंड फ्लॉक या ब्लॉक रहता है वो निकाल दे कि हम लोग कर सकते हैं इसको ये नॉट ओनली आपका जो इंटरैक्शन हेल्प करता है इस particular job, आप रियलाइज भी नहीं करोगे कि दिस जॉब हैज चेंज ये जॉब ने मेरे को फ्रॉम ये जो स्टेज फ्राइट था लोगों इंटरक्ट करना था वो सब नहीं होता था एक साल के बाद ऑटोमैटिकली धीरे धीरे धीरे धीरे वो निकलता गया तो अभी मैं बोल सकता हूं वन बेसिक स्किल सेट जो चाहिए कम्युनिकेशन इंटरैक्शन बेसिक इंटरक्शन आना चाहिए कैसे आप मैं बोलता हूँ बहुत जन को कि ऐसा नहीं कि इंग्लिश हाई फंडा या एक्सेंट के साथ चाहिए या क्योंकि बीपीओ ज्यादातर तो जो है वो यूएस पेज या यूके पेज है लोगों के मन में सिर्फ वो एक क्या बोलते हैं वो मिसकंसेप्शन है कि ये एक टाइप ऑफ लैंग्वेज चाहिए अगर आप ट्रेनिंग में मैं बोलता हूँ फॉर्म ट्रेनिंग स्टैंड पॉइंट जो लोगों को ट्रेन करते हैं ये जॉब्स के लिए वो लोग बताते हैं कि ग्लोबल एक्सीडेंट चाहिए ग्लोबल एक्सडेंट जो होता है वो हम जो रेगुलरली बात करते हैं अपने कॉलेज में या अपने दोस्तों से या अपने घर पे जो भी जहां भी जाए इंग्लिश हो या हिंदी ग्लोबल ग्लोबल एक्सेंट चाहिए और बेसिक इंटरपर्सनल स्किल्स जैसे कि हम लोग ज्यादा बोलते होंगे नहीं बोलते होंगे मालूम नहीं लेकिन बेसिक स्किल्स की कुछ गलती हो गया सॉरी बोल अपोलोजाइज करना कैसे करना सिटुएशन को कैसे हैंडल करना कस्टमर मैनेजमेंट आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्र इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा की बीपीओ इंडस्ट्री में अगर हमें आगे बढ़ना है करियर बनाना है तो किन चीजों की जरूरत है किन स्किल्स की जरुरत है वो आपने बताया बेसिक कम्युनिकेशन स्किल जो ग्लोबली हो यानी सभी लोग समझे उस भाषा को और अपोलाइज करना यानी कहीं भी आपसे थोड़ा सा भी गलती हो जाता है तो आप सॉरी कहने में क्या जाता है आप अपने आप को महसूस कर रहे हो उसके बाद दोबारा वो गलती आप नहीं करेंगे तो ये चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए और आमतौर पे हम अपने लाइफ में इस तरह की बातें देखते हैं जहाँ पर सॉरी कहते हैं अपनी गलती पर तो सारी चीज़ें न्यूट्रल हो जाता है तो आगे नहीं बढ़ता है तो ये अच्छी बात है बिल्कुल सही बोल रेश क्योंकि क्या होता है कि कॉलेज में माइंडसेट अगर हम दोस्तों के साथ रहते हैं तो यू you नो know, हम लोग का इंटरेक्शन क्या है बहुत कैजुअल हो जाता है लेकिन जैसे ही हम लोग यही इंटरेक्शन को निकाल के एक uh, या बीपीओ सेक्टर या कॉन्टैक्ट सेंटर में डालते हैं लोग का वो लैंग्वेज भी क्योंकि क्या होता था मैं मैं इंग्लिश स्पीकिंग फैमिली से था तो जब मैं मुंबई से गोवा आया तो मुझे लगा कि मुझे इंग्लिश आता है तो प्रॉब्लम यू नो ये ये तो ईजी है पर मुझे बाद में लगने लगा की यू नो लैंग्वेज जो है उसका पॉलिश हो हो जाता है, हो जाता है, है। पॉलिशिंग पॉलिशिंग की, आपका लैंग्वेज लैंग्वेजिकली क्लीन होने लगता है आप जैसे काम पे बात करते हो आप बाहर भी इंटरैक्ट करते हो इससे अगर आप कल कहीं और या किसी और बेटर कॉपरेट में जाते हो या आप कंप्लीटली फील्ड चेंज करते हो अपने काम का विच मीन्स आप बीपीओ से जाके किसी कॉपरेट में ज्वाइन करना चाहते हो आपके अंदर का वो कम्युनिकेशन जो क्लीन है अभी वो बाहर आता है क्योंकि आपका ऑलरेडी वो इतने टाइम से आप इंटरेक्शन कर कर करने के बाद कस्टमर्स के साथ आपका वो ऑटोमेटिकली वो क्लीन हो जाता है तो आप जब बाहर किसी और कंपनी में जाओगे तो वो एक आपका स्किल पहले दिखने लगता है और बहुत ही अच्छी बातें हो रही है बीपीओ इंडस्ट्री के बारे में कॉल सेंटर के बारे में कॉन्टेक्ट सेंटर के बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से डिफाइन किया कि किस तरह से हमें इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है तो जो भी हमारे मिसकसेप्शन है जो हमने सोच के रखा कि यहाँ इंग्लिश चाहिए ये चाहिए वो चाहिए ऐसे चाहिए वो सारी चीज़ें किस तरह से न्यूट्रल आप करके एक एम लेके जब आप एंट्री करते हो और ग्लोबली जो आपका नेचुरल रूटीन है उसी के साथ जुड़ते हुए आप काम कर सकते हैं तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए मैं ये जानना चाहूँगा वैसली आपसे अभी कि इसमें जैसे कि बहुत सारे लोगों के नाम हो सकते हैं कि जो इस फील्ड में बी फील्ड में आकर में आकर अपना बनाए हैं, लेकिन मैं मैं कि जो जो जो जो करके आगे बढ़े हैं हैं, और एक एक नाम कमाया है है, इस में, में ऐसे एक दो लोगों का उदाहरण आपको अभी याद हो तो बताइए। उनके पहले में, जो people interaction है. People interaction या जो जैसे जैसे बोल रहा हूं, जैसे customer service, client service, client management, ये सब चीजें वो अपने पहले छोटे छोट टर्म वो आज फेसबुक रन करते हैं फेसबुक इज अफ पीपल इंटरक्टिव एप्लीकेशन या साइट या जो भी बोल सकते हो आप या नेटवर्क साइट जो भी बोलते हैं आज की दुनिया में पर उनका जो एक्सपीरियंस उन्होंने वो फर्स्ट ईयर में लिया कि हाउ पीपल इंटरक्ट कैसे लोग एक दूसरे से बात करते हैं क्या उनके एक्सपेक्टेशन रहते हैं क्या कैसे बात करते हैं कैसे मूड्स रहते हैं उनके ऊपर से अगर आप फेसबुक पर थोड़ा ध्यान देंगे तो फेसबुक को ऐसे डिजाइन किया है कि वो पीपल इंटरक्टिव इंटरफेस है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ वैसली हैं जो बीपीओ इंडस्ट्री के बारे में बता रहे हैं और ख़ुद भी काफ़ी समय से इस फील्ड में काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा एग्जांपल उन्होंने फेसबुक के ओनर के बारे में बताया वो भी इस इंटरेक्टिव बिजनेस में जुड़े हुए थे और काफ़ी उन्होंने यहाँ से सीखा और सीखने के बाद उन्होंने इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया और आज एक अच्छा नाम उन्होंने कमाया है तो हमारे जीवन में हम जितना पब्लिक के साथ रिलेट करते हैं डीलिंग करते हैं उतना ही हमारी क्वालिटीज बढ़ती हैं हो सकता है कि कभी हमने अपने घर में या पढ़ाई के समय में इस तरह की बातें हमारे बीच में नहीं आई हैं लेकिन प्रैक्टिकल में जब हम लोग ट्रेनिंग में जाते हैं इस तरह की बातें होती हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम सीख भी लेते हैं समझ भी लेते हैं बशर्त यही है कि इस इंडस्ट्री में नाम करना होगा तो आपको इन सारी चीज़ों को सीखना होगा एक जैसे शॉप होता है वो अपने प्रोडक्ट्स को किस तरह से लोगों को सेल करता है बड़े प्यार से वो हर चीज़ को जो है अच्छा ही बोल के लोगों को अच्छा ही बताता है हमें एक शॉपकीपर के जो सेल्स के जो सिस्टम है उन सभी चीज़ों को भी जानना है समझना है तो इस तरह से हम आगे बढ़ पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बातें वैसली जी से हो रही हैं और आइए आगे, आगे बढ़ते हुए मैं कहूंगा कि इस फील्ड में आप बहुत समय रहे हैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर किए कब आप ऐसा लगा कि मैं बहुत अच्छी तरह से इस फील्ड में सेट हूँ थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर ट्रेनिंग जो होता है ना रमेश और okay. ये फील्ड में और okay. जैसे मैंने बोला आपने एक बहुत अच्छी बात बोली शॉपकीपर का एग्जांपल दिया okay. कि ये जॉब में बेसिक जो मैं वापस बोलूंगा बेसिक क्वालिटीज जो रहती है और जो बेसिक क्वालिफिकेशन ऑब्वियसली आपका एडुकेशन रहेगा okay. लेकिन जो स्किल सेट चाहिए वो okay. बेसिक रहता है हम लोग का रोज हम लोग की रोज की जिंदगी में ज्यादातर हम लोग जो इंटरेक्शन करते हैं या देखते हैं एक चीज जो मैं हमेशा करता था आ, मेरे बाजू में एक शॉपकीपर है या उनका नाम मैं अभी नहीं ले सकता लेकिन वो जो जब भी मैं उनके शॉप पे जाता था अगर मैं जाने जाके एक प्रोडक्ट खरीदने का था वो मुझे और एक प्रोडक्ट बोलते थे कि नहीं ये अच्छा है आप ये भी ले लो ये अच्छा है तो यू नो आपके इस काम आएगा और मैं अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट खरीद लेता था तो उनको मैं हमेशा बोलता था सर आपको मेरी जगह रहना चाहिए क्योंकि उनका वो सेल का स्किल सेट था तो मैंने बहुत सारी चीजें ऐसे देखी और ऑब्जर्व की अपनी डेली लाइफ में हम लोग को कभी You know, बाहर जाने की जरूरत नहीं है हम लोग कितना सारा डे टू डेफ में इंटरक्शन करते हैं पूछेगा आपका वो इंटरक्शन भी कभी -कभी आपको, you have, आपको सोचना चाहिए कि, okay, मैं कैसा एक्सप्रेसिव बनू कैसे किसी को बोलू की ओके okay, इधर जाना है डायरेक्शन ये है लेफ्ट है राइट है कभी कभी आप वो बोलते हैं तभी भी सोचो कि कैसे में इंटरेक्टिव बनाऊ में मालूम है फनी साउंड करेगा लेकिन मैं ये करता था इनिशियली ताकि मेरा कॉन्वर्सेशन जो है जब भी मैं काम पे जाऊं या मेरा इंटरेक्शन हो काम पे कस्टमर एंगेज होए वो कॉन्वर्सेशन में तो इनिशियली मैंने जो ट्रेनिंग रहता है वो एक महीने का रहता है एंड मेरा मेरा पहला कंपनी जो था वो यूएस बेस्ड कंपनी था आ, मैंने जैसे बोला वो थर्ड पार्टी था तो यूएस बेस्ड कंपनी था सेकेंड कंपनी तो ऑस्ट्रेलियन कंपनी था जो मैं डायरेक्टली कस्टमर्स के साथ डील करना कॉन्टैक्ट सेंटर था तो उधर ट्रेनिंग रहता है एक महीने में जिसमें वो आपको उनके कल्चर के बारे में सिखाते हैं। उनका कल्चर कैसा है कि जैसे कल्चर हो गया कि एक इंडियन uh, कल्चर अपना ट्रेडिशनल एंड रूटेड टू द ग्राउंड रहता है, बोलते हैं हम लोग वेरी वेरी कलरफुल ट्रेडिशनल उनका कल्चर डिफरेंट है तो हम लोग को हम लोग को चेंज नहीं कर, करना पड़ता अपने आप को बस समझना पड़ता है कि उन लोग का कल्चर थोड़ा डिफरेंट है तो और समझने के बाद हम लोग का इंटरेक्शन कभी कभी उनके कल्चर के ऊपर रहेगा तो क्योंकि बहुत टाइम जैसे कि मैंने बोला ये जॉब इज अ वेरी इंटरेक्टिव जॉब रहता है आपको बहुत बहुत ऐसे कस्टमर मिलेंगे जो बोलेंगे ओ अ डुइंगस जॉब या आप एक्सलेंट काम कर रहे हो ये और आपको ऐसे भी कस, लोग कस्टमर मिलेंगे बोलेंगे यू you नो know, मुझे नहीं मालूम क्यों तुम लोग काम कर रहे हो जबकि मेरे देश में लोग हैं बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आएंगे लेकिन ये जॉब में मैंने जब से मैं ज्वाइन किया हूं मैं बोल रहा हूँ थ्रू एक्सपीरियंस आप जितना इंटरैक्टिव रहोगे आपके कस्टमर के साथ आप जितना इंगेजिंग रहोगे कस्टमर के साथ जो भी बात है आपको ज्यादा उनके बारे में मैंने जैसे बोला कल्चर जानना है लेकिन आपको बाय नहीं करना है आपको बस इंटरेक्ट करना है कि आपको जानना है कि जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको आप एक बुजुर्ग आदमी से या कंपेयर टू आपके दोस्त से आपका कॉन्वर्सेशन कितना डिफरेंट रहेगा डिफरेंस यही है कि हम लोग को समझना है कि कस्टमर का टोन क्या है कस्टमर का कल्चर क्या है कस्टमर का एक्चुअल रीजन ऑफ कॉलिंग क्या है प्रॉब्लम क्या है और बाद में अपना कॉन्वर्सेशन वो डायरेक्शन में कराना है जैसे कि अभी मैंने बोला बुजुर्ग और अपने दोस्त में आप फर्क डेफिनेटली करोगे कॉन्वर्सेशन में आपका इस्तेमाल करोगे या आप दोस्त से बोलोगे तुम या वो डिफरेंस इतना सिंपल डिफरेंस नहीं रहता है, पर है द सेम थिंग तो वैसे ही हम लोग को अपना कॉन्वर्सेशन जो है वो ऑल्टर करना पड़ता है मैंने मेरे एक्सपीरियंस में मेरे को लगता है ये yes, इनिशियली जब मैं आया जैसे मैंने बोला बहुत सारे नोशंस हैं बीपीओस के बारे में लोग सोचते हैं लॉन्ग स्टैंडिंग करियर नहीं है मैं वो सब बातों को ना आई वु वुस अग्री विद ऑल ऑफ दोशन क्योंकि फैक्ट इज मैंने जब स्टार्ट में कहा था आई कॉन्वर्सेशन में आपका गोल राइट right रहना चाहिए hmm. आपको माइंड में सेट करना चाहिए कि अगर मैं बीबीओ ज्वाइन कर रहा हूं मेरा शॉर्ट टर्म गोल क्या है मेरा लॉन्ग टर्म गोल क्या है अगर आप ज्वाइन करते हो आप नहीं बोल सकते ऐसे कि एक साल में मुझे मैनेजर बनना है या दो साल में मुझे ऐसा करना है लेकिन आपको एक फिजिबल गोल बनाना है कि एक साल में मैं अपना प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ जानूंगा एक्सपर्ट बनूंगा एक प्रोडक्ट एक्सपर्ट या सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जिसे बोलते हैं वो बनूंगा उसके बाद मेरे को देखना है कि मुझे क्या करना है जैसे कि अगर मुझे एचआर में जाना है या मुझे फाइनेंस में जाना है या ट्रेजरीज में जाना है या आईटी सेक्शन में जाना है या कुछ और डिवीज़न में जाना है उसके बाद मैं सोच सकता हूँ कि ये मेरे फोर डोज हैं, चार दरवाजे हैं इसमें से मैं कौन सा दरवाजा चुनना चुनना चाहता हूँ और अगर मैंने जो दरवाजा चुना है मैं अपनी तरफ से क्या आ, क्या हार्डवर्क करा हूँ अपनी तरफ से क्या एक्स्ट्रा एफर्ट डाल अपार्ट फ्रॉम मैं जो अपना करंट जॉब है अगर मुझे वही कंपनी में से मैं अपना एग्जाम्पल दूंगा मुझे एच में जाना था तो Uh, मैंने स्टार्ट कैसे किया कि मैं एक, एक मैं एक फ्रॉड डिटेक्शन यूनिट में था जहां पर कस्टमर्स का कॉल आता था मुझे फ्रॉड डिटेक्ट करना था वेरी एक्साइटिंग जॉब मैं बोलता हूं इंटरेक्शन था लेकिन uh, हम लोग को वो सब काम करना पड़ता था और uh, एक साल के बाद जैसे मैंने बोला मैं हमेशा अपना शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल सेट करता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कौन से भी फील्ड में रहोगे आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल हमेशा पेंड डाउन कीजिए कहां पर अपने बुक पे या अपने कंप्यूटर पे और वो गोल की तरफ पढ़ने की कोशिश कीजिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप गोल सेट करो जो अनरियलिस्टिक हो कि छह महीने में मुझे वीपी बनना है या जूनियर मैनेजर बनना है ऐसा कभी नहीं होगा ऑलवेज दे विल बी क्लाइंब टूवर्ड्स अ माउंटेन जैसे बोलते हैं चढ़ना पड़ता है वो पहुंचने के लिए तो थोड़ा रीजनेबल गोल रखिए मेरे एक्सपीरियंस में मैंने स्टार्ट किया एज फ्रॉड डिटेक्शन एजेंट फिर एक साल के बाद मुझे लगा कि मेरा इंटरक्शन स्किल्स की वजह से आ, मैं एचआर में जा सकता हूं ह्यूमन रिसोर्स पर जैसे मैंने बोला मेरा गोल अनरियलिस्टिक था इसलिए मैंने क्या किया मैंने और एक सेक्शन और एक स्टेप लेवल जिसको बोलते हैं सपोर्ट फंक्शन सपोर्ट फंक्शन क्या है एचआर किसी भी कंपनी का सपोर्ट फंक्शन है वैसे ही ट्रेनिंग जैसे नए लोग कंपनी में आते हैं उनको ट्रेन करना वो अभी एक सपोर्ट फंक्शन है किसी भी कंपनी का मतलब आपका इंटरेक्शन कस्टमर्स के साथ ज्यादा रहता नहीं है लेकिन आपका इंटरेक्शन जो नए पीपल और नए आते हैं, उनके साथ रहता है। तो मैंने उसमें एक कदम बढ़ाया मेरा और मुझे एक टेम्पररी रोल मिला छह महीने का या सात महीने का जिसमें मैंने एक्सेल किया क्योंकि मुझे मालूम था मेरा गोल लॉन्ग टर्म ऐशा है उधर से मैंने नॉट ओनली तो लोगों को ट्रेन किया अच्छा फीडबैक आया मेरे एम्प्लॉइज जिसको मैंने ट्रेन किया और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलना चाहूंगा सुनने वालों को कि हम लोग को सबसे ज्यादा स्ट्रेस करना पड़ता है उस पर कि आपका नेटवर्किंग स्किल्स ना नेटवर्किंग स्किल्स नेटवर्किंग आपने सुना होगा कंप्यूटर लैंग्वेज में नेटवर्किंग क्या है कि कंप्यूटर्स को कैसे नेटवर्क एक कंप्यूटर को कंप्यूटर से, से कैसे ज्वाइन करते हैं ये इंडस्ट्री में अगर आपको आपके करियर में आगे बढ़ना है आपका नेटवर्किंग अलॉन्ग विथ पीपल इंटरैक्शन स्किल्स सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि जब मैंने वो ट्रेनिंग में मैंने अपना पहला कदम रखा लोगों के साथ और ज्यादा दूसरे लोगों के साथ दूसरे बिज़नेसेस के साथ मेरा इंटरक्शन होने लगा तो उनको भी लगा कि ओके ये बंदा सही है ये जॉब के लिए। तो ऐसा नहीं कि मैं रोज जाते, जा, जाते हुए काम को मैं रोज जाने के बाद सिर्फ ट्रेनिंग करके घर जाने का वापस अपना काम वैसे लाइक अ मंडे नाइन टू सेवन जॉब वैसा नहीं करने का था मैं आई टू इंट पिथ लॉड ऑफ पीपल मैं क्या करता था अपना नेटवर्क बढ़ाता था पहचान बढ़ाता था इट्स एज सिंपल एज जानना एक दूसरे को और पहचानना सिर्फ हाई हलो सिंपल उतना ही रखने का वो चीज मुझे हेल्प किया जब मैंने अपना मुझे एक ऑफर आया ह्यूमन रिसोर्सिस में मेरा एज अ जूनियर रिक्रूटर जब मेरा ऑफर आया पहले तो मैंने जब जॉइन किया जैसे जूनियर रिक्रूटर वो थ्रू माई नेटवर्क मैंने जिसके साथ इंटरेक्शन uh, किया था इन द पास्ट उन्होंने अपफ्रंटली फ्रेंटली बोला मुझे आप ये फील्ड में आ जाइए और ऐसे करके मैंने एच में अपना पहला कदम बता और अगेन नेटवर्किंग इंटरपर्सनल स्किल्स पीपल मैनेजमेंट ये सब करके आज मैं एक सीनियर एच मैनेजर के रोल में हूं अभी फिलहाल के लिए आपका गोल ऑलवेज फिक्स रहना चाहिए और आपका शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल हमेशा फिक्स कीजिए उसके ऊपर तो okay. वैसली बहुत बहुत धन्यवाद ही अच्छी बात है शेयर किया आशा करता हूँ हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को आपका एक्सपीरियंस सुनकर मोटिवेशन मिला होगा कि इस तरह से बीपीओ इंडस्ट्री में अपना एक फिक्स एम लेकर हम जाते हैं एक फिक्स पॉइंट पे हम लोग काम करते हैं एक पोजिशन के लिए हम लोग काम करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग करके अनुभव के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो वो सारी चीजें फुलफिल होती हैं जैसा आपने अपना एम जो है हमारे, साथ, करियर हमारे सभी विद्यार्थियों uh, के सोच रहा था जब भी मैं शो पे आऊंगा तो आपको बताऊंगा के लिए नहीं है ये इंग्लिश में और uh, मैं आपको बोलना चाहूंगा इंग्लिश में सेम है वेन यू फील लाइक गिविंग अप रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड इसका मतलब है कि जब भी आपको uh, उम्मीद छोड़नी होती है किसी चीज पे कि मैं मेरे से नहीं होएगा ये ये मैं नहीं कर सकता हमेशा उस बात को याद कीजिए आपने वो चीज क्यों स्टार्ट की थी तो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा आगे लाइफ में कौन से भी आप लाइफ स्ट्रीम में हो क्योंकि कोई भी जॉब रहेगा वो ईजी uh, ईजी नहीं रहेगा ईजी नहीं रहेगा एज इन दिल ऑलवेज भी चैलेंजेस हमेशा रहेंगे तो हमेशा अगर आप एक स्पॉट में हो जब जब आप सोचते हो या कौन से भी लाइफ के वॉक में हो आप आप सोच रहे हो कि अभी मेरे से दिस ये नहीं होएगा मैं आगे नहीं कर सकता है आप वो पॉइंट पे थोड़ा रुकी और सोचिए कि ये जर्नी या ये मैंने क्यू स्टार्ट किया था आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा आपके लाइफ में ओके वैसली बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि जब भी हमें ऐसा लगता है कि हम परेशान होकर छोड़ने के लिए जाते हैं जॉब को तो एक बार सोचिए कि आपने किस लिए स्टार्ट किया था तो जरूर आपको फिर से वापस आपका मेमोरी रिकॉल हो जाएगा आपको याद आ जाएगा कि अरे मैं इस एम को पकड़ने के लिए इस तक पहुँचने के लिए मैंने ये स्टार्ट किया था अब तो मैं वहां पहुँचा ही ना और छोड़ रहा हूँ तो फिर से एक बार वापस बीसों नकुना का जोर लगाकर आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें खुश रहें मस्त रहें और अपना टारगेट को अचीव करते रहें ऐसे के साथ मुझे और को दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे ऐसी थे कार्यक्रम करियर ऑप्शंस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे गणपति यूनिवर्सिटी गणपति यूनिवर्सिटी संभावनाओं की यूनिवर्सिटी